हमें कुछ क्रियाओं की भी करने की जरूरत पड़ती है तो शरीर से संबंधित जिन क्रियाओं को या शरीर के रोगों से संबंधित जिन आसनों को हम करते हैं वे वे आसन उन उन रोगों में लाभ देते हैं उन रोगों में लाभ पहुंचाते हैं कुछ ऐसे आसन भी होते हैं कि जो सब रोगों में ही लाभ करते हैं लेकिन कोई इसका ये मतलब ना समझ ले ये ना जान ले या केवल एक दृष्टि से ही विचार ना करे कि यदि मैं आसन करूंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा ऐसा संभव नहीं है जब तक उसका आहार विहार उसका भोजन और उसकी जो दूसरी जो क्रियाएं हैं उसका विचार जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगे केवल आसनों से शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता कोई ये सोचे कि मैं केवल प्राणायाम करने से ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ ये संभव नहीं है जब तक हमारा भोजन ठीक नहीं होगा हमारे विचार ठीक नहीं होंगे हमारे खान पान में संयम नहीं होगा ऋतु आहार नहीं होगा तब तक केवल प्राणायाम भी हमें कोई लाभ नहीं दे सकता ठीक है आंशिक रूप से कुछ लाभ हो सकता होगा हो तो हो जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से प्राणायाम या आसन या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कोई भी आसन हमें तभी लाभ दे सकता है जब हम पूरा जो शरीर और मन से संबंधित जो आहार विहार है वो हम उसको साथ लेकर के चले इसलिए एकांगी दृष्टिकोण से शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता इसलिए कई लोग शिकायत करते हैं कि जी हम इतने दिनों से आसन कर रहे हैं पर फिर भी मैं रोगी रहता हूं मेरे हृदय रोग हो गया जबकि मैं आसन करता हूँ दौड़ता भी हूँ फिर भी मैं हृदय रोग से पीड़ित हो गया हूं कहीं ना कहीं वो भूल करते हैं वो कहीं खाने में पीने में गलत आहार में गलत चिंतन में कहीं ना कहीं कही उनसे त्रुटि होती रहती है प्रणाम स्वरूप वो अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं तो स्वामी जी आसनों के संबंध में जैसे कहते हैं कि बहुत सारे आसनों की संख्या है चौरासी लाख बताते हैं योनियो के आधार पर उनके नामकरण किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या हम सब आसन करें सभी आसनों को करें या केवल कुछ आसनों का हम चुनाव कर लें और उन चुनाव करने वाले आसनों में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे रोग क्या है रोग कुछ है आसन हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आसन करने से नुकसान हो सकता है तो इसलिए रोग के हिसाब से आसनों का भी चुनाव जो आसनों के विशेषज्ञ हैं, वो इस तरह से चुनाव करते हैं कि इस रोग में ये आसन इस रोग में ये आसन और कौन से रोग में कौन सा आसन ना करें वहां भी उसकी एक विधि है तो इसलिए बिना सोचे समझे हम किसी भी आसन को करने लगे पुस्तकों में पढ़ करके देख करके तो स्वामी जी कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है इसी तरह स्वामी जी आगे कहते हैं कि प्राणायाम के बारे में बहुत सारे भ्रामक विचार हैं कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम करने से हम ये सिद्धि प्राप्त कर लेंगे हम वो सिद्धि प्राप्त कर लेंगे उडयान मान लीजिए उड्यान बंद है उसके हिसाब से हम प्राणायाम भी कर रहे हैं तो बहुत सारी सिद्धियों का संबंध इस तरह के प्राणायामों से जोड़ देते हैं हट योग प्रदीप का की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे प्राणायाम है हाँ कुछ कहना चाह रहे जो अभी बात आई वो पिछली बार भी आएगी कि चौरासी लाख आसन है जो जो अनुसार तो तो है तो वो बात भी बिल्कुल अप्रासनिक लगती है क्योंकि चौरासी लाख से यदि हम चार राशियां पी ले और स्वेडस अंड तो उसमें हमें दो तीन राशियों में के आसन तो दिखते हैं लेकिन कुछ के नहीं दिखते जैसे स्वेदी तक पढ़ने में उसमें आसन नहीं आया और यदि यदि हम चौरासी लाख पौराणिक मानते हैं उन्हीं के उन्हीं के कथन के अनुसार हम कह रहे हैं बाकी अपना तो, वैदिक सिद्धांत है जो पदार्थ का भी जैसे बताया था उसके अतिरिक्त शरीर तो शरीर की एक क्रिया मतलब स्थिति विशेष के नाम से भी होते है जैसे सन होता है होता होता है। है इस नाम तो तो कोई होता है तो कोई ना योनि नोनि लेकिन उससे कि नए बात नहीं सभी प्रकार के आसन उन योनियों से जुड़े हुए हैं ऐसा तो सम, संभव नहीं लगता है लेकिन कुछ आसन जैसे पशु पक्षियों के नाम से रख लिए गए हैं जैसे हस्ती, हस्ती आसन मयूरासन उष्टन वृश्चिक आसन ऐसे कुछ आसन ऐसे कि जो उन उन योनियों से संबंध रखते हैं लेकिन सारी योनियों के आसन एक तो ये है कि चौरासी लाख योनिया ही होती हैं या उससे अधिक भी होती है ये भी अभी हमें निश्चित तौर पर इसका ज्ञान नहीं है लेकिन उनके हिसाब से देखें तो हो सकता होगा लेकिन इतने ही है कि हमारी आसनों की पुस्तकों में जितने आसन मिलते हैं और उनमें भी जिन जिन रोगों में जो जो आसन लाभ देते हैं उन उन आसनों को हम करें इतना ही चौरासी में चार आसिया ही लेनी पड़ेंगी उसका सही सकते जरायु चार कोई नहीं मिलता है उसके नाम से कोई आसन नहीं मिलता और उद्भिज में भी एक कुछ गिने चिन्हें दो चार आसन मिलते हैं वृक्षाती हो जाती है लाख वो अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति पूर्ण हो सकता है पर ये ये तो मैंने जैसे कल भी परसों भी कहा था कि ये अभिभुगम सिद्धांत से यदि मान लिया जाए कि चौरासी लाख योनिया होती हैं थोड़ी देर के लिए जब सिद्धांत स्वीकार किया जाता है ना तो वो नित्य सिद्धांत नहीं होता तो इस दृष्टि से देखो हमने गिनी तो है नहीं लेकिन एक परंपरा से चले आ रहे हैं पर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी होती होंगी और भी बहुत सारिया सारी होती होंगी तो ये ठीक है चलिए एक बार जी वर्तमान आसमान जो भी पुस्तक पुस्तक को जाए उसमें सौ डेढ़ सौ दो सौ आसन देखने में नहीं वो इतना करेगा कौन ये सौ डेढ़ सौ भी लोग करने वाले कहाँ दृष्टि में कोष होते है ना हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। एक तो संकलन की दृष्टि से उन्होंने मान लीजिए सौ आसन दे दिए किसी पुस्तक में 100 दे दिए 125 दे दिए ठीक है अब उसमें क्या होता है कि अब उसमें आप देखेंगे कि वो कुछ उस पुस्तक में जो रोग हैं जो मनुष्य को हो जाते हैं तो उन रोगों के नाम भी दे दिए अब फिर वो क्या करते हैं भाई इस रोग में आप ये आसन करें जैसे किसी को अपच की समस्या है उसका भोजन नहीं पचता है हालांकि अपच की समस्या बनाई उस, उसी नहीं है उनको ज्यादा खाएगा तो पचेगा कहां से तो अपज की समस्या है उसके लिए हलासन बहुत अच्छा है लेकिन कोई सोचेगा मैं खूब भरपेट खा लू और हलासन भी करता रहूं तो उसका अपच तो खत्म नहीं होगा पर अपच होने वाला अपच जिसको है वो जरूर खत्म हो सकता है <laughs> तो हर आसन में संयम और विवेक पूर्वक आहार का चुनाव करने की जरूरत होती है तो जैसे वहां कुछ आसन दे दिए जैसे हलासन अपज के लिए और जैसे गोरक्षासन है ब्रह्मचर्य के लिए और और भी बहुत सारे आसन है पादांगुषासन ब्रह्मचर्य के लिए बताते हैं पश्चिमोत्तासन है पश्चिमोत्तासन आदि तो इनमें ये आंशिक लाभ पहुंचाते हैं कोई ये ब्रह्मचारी ये सोचे कि ठीक है अब मैं पादांगुषासन करता हूँ या और कोई ऐसा शीर्षासन करता हूँ शर्मा कासन करता हूँ तो अब तो मैं जितेन्द्रीय हूं ही और वो भरपेट आहार विहार करे मनो मन मन के अनुसार वो खाए पिए जैसा मन चाहता वैसा करे वो नहीं होगा तो इसलिए आसन स्वस्थ रखने के अनेक उपायों में से केवल एक उपाय कहा जा सकता है एक उपाय है और मैंने खुद अनुभव किया जैसे मैं प्राणायाम करता हूं अब प्राणायामों की प्रशंसा पुस्तकों में बहुत भी होती है इससे ये होता है वो होता है ऐसा होता है वैसा होता है बहुत प्रशंसा भी होती है मूलबंध लगाओ तो ये हो जाएगा भज्र प्रणायम करो, करोगे तो ये हो जाएगा कपाल भाती करोगे तो आपके सारे अब ठीक रहेंगे होंगे ठीक रह सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर आहार का चुनाव या आहार संयम पूर्वक नहीं लिया जा रहा है तो कपाल भाती भी कुछ नहीं करेगी <laughs> नहीं करेगी कुछ भी <laughs> तो स्वामी जी आसनों के नाम पर प्राणायाम के नाम पर जो ये गलत ढंग समाज में फैले हुए हैं उनका निश्चे करते हैं आप विधिपूर्वक चार प्राणायाम कर लीजिए विधि पूर्वक चार, चार पांच आसन चुन लीजिए अपने शरीर की सुविधा के अनुसार अपने शरीर के रोगों के अनुसार तो वो लाभ करेंगे तो जैसे प्राणायाम हटयोग में जैसे एक प्राणायाम करवाने वाली एक बहन जी यहाँ पे आ गई थी मेरे ख्याल से शायद आठ दस पर, साल पहले की बात है तो सरस्वती भवन उनका कार्यक्रम रखवाया था तो कुछ बैठे भी थे गुरूकुल वाले भी कुछ ब्रह्मचारी बैठे थे कुछ महिलाएं भी थी तो दोपहर को 400-400 प्राणायाम करवा रही है सुबह को फिर रात के 12 वो कह रही थी रात के 12 बजे ही आपको प्राणायाम करना है अब बताइए 400-400 प्राणायाम दोपहर को भी करेगा आधी रात को भी करेगा फिर सुबह भी करेगा उसके शरीर का क्या होगा उसका शरीर महात्मा गांधी से भी दुबला हो जाए तो इतने अधिक प्राणायाम की जो महिमा पुस्तकों में कई बार बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं ना वो उतना होता नहीं है लाभ होता है लेकिन जितनी महिमा उसकी गा देते हैं ना तो वो बहुत महिमा जो है वो वो फिर प्राणायाम के महत्व को कम कर देती है तो स्वामी जी कहते हैं कि नासिका और मुख बांधकर प्राणों की रुकावट करने से होता है जैसे कई लोग कहते हैं कि और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं अब तो कम मिलते हैं लेकिन आज से सौ साल पहले पचास साल पहले ऐसे कई तरह के उदाहरण मिलते थे कि कोई योगी आए और उन्होंने कहा कि मैं छह महीने तक श्वास को रोक सकता हूँ कुंभक रख सकता हूँ तो उस समय लोकतंत्र तो था नहीं राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और ये योगी लोग अधिकतर राजा महाराजाओं के दरबार जाया करते थे ताकि वो पैसा भी मिले प्रतिष्ठा भी मिले और राजा की ओर से लिखवा भी लेते थे कि हाँ ये उन्होंने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है वो जगह जगह लोगों को दिखाते पड़ते थे देखो प्रमाण पत्रों ने दिया उन्होंने दिया आज हो तो आज मंत्रियों से लिखवा लेंगे स्वास्थ्य मंत्री से, से लिखवा, लेंगे। लिखवा लेंगे लिखवा लेते ना तो उसमें क्या करते हैं अब महीने तक वो कहते हैं कि तुम श्वास रोक सकते बोले हाँ रोक लेंगे तो कहते हैं उनके लिए कोठरी बनाई जाती है और एक भी छिद्र ऐसा नहीं कि जिससे वो श्वास ले सके या बाहर की वायु अंदर आ सके अंदर की बाहर जा सके और फिर सब तरफ से वो बंद करके और फिर उस पर मिट्टी डाल करके उस पर गेहूं गो दिए या जो भी बो दिया अब छह महीने बाद जब उनको निकाला गया निकाला गया तो वो मूर्छी से तो थे लेकिन उन्होंने समाधि लेने से पहले ही अपने अनुयायों को ये बता दिया था बता दिया था कि तुम इसी तरह से मेरे सही के साथ करना तो फिर मैं होश में आ जाऊंगा तो उनके जैसे नाक पर या मुंह पर थोड़ा सा सहज मला गया कुछ ऐसे कुछ किया कुछ धोकनी जैसे चलाते हैं ना ऐसे छाती शात, छूती दवाई तो धीरे धीरे जो है उनकी महाराज जी की सास चलने लगे और वो वापिस जीवित हो गए तो ये छ छ महीने श्वास रोकना और समाधि ले लेना देखो सबके बस की बात तो है नहीं लेकिन जरूर इसकी कोई प्रक्रिया होती है कि छह महीने तक व्यक्ति सांस रो, रोके हुए है यहाँ तो एक मिनट रोकना मुश्किल हो जाता है तो अब ऐसे उदाहरण पड़ा करके कम मिलते हैं पहले ऐसे होते थे और मुझे लगता है ये झूठ नहीं है उनकी इसकी भी कोई विद्या होती होगी इसकी कोई इस तरह की विद्या होती होगी हाँ 20 मिनट ऐसी जादूगर होते हैं पानी में अंदर देते हैं तो मतलब दे दे पानी में अंदर जाकर के पानी वाला नहीं देता था, था। निकाई देता था, था तो क्या करते मिनट के बाद वो देते निकला स्वास्थ्य रोक देते नहीं उसके अंदर चले जाते कोई व्यवस्था नहीं रहती तो अठारह मिनट बीस मिनट तक अधिक का मैं अभी तक जो रिकॉर्ड रहना होगा अपने वो प्रशांत पांच दिन, पास दिन? पास दिन आपने देखा अच्छा अच्छा जीवित हो गया तो हम लोग चूंकि ये करते नहीं है हम लोग तो ये कहाँ करते हैं इतना प्राणायाम ना हम इसके लिए कोई विशेष अभ्यास करते हैं ना हम किसी सीखते हैं ना वैसे कोई गुरु हो जो हिमालय की तलहटी में कहीं कंदरा में बैठे हों और हमारी इतनी रुचि हो कि हम बाहर जाकर के सीखें तो जो ढूंढने वाले होंगे वो भी हालांकि बहुत खोजी होंगे स्वामी दयान जी ने भी बहुत ढूंढे थे लेकिन उनको तो मिल गए थे दो योगी मिल गए थे तो अभी भी हो सकते है ऐसे और स्वामी दैन जी के बारे में भी आता है कि स्वामी स्वामी जी गंगा के किनारे बैठे हुए थे शाम का समय था या दोपहर तीसरे पैर का समय रहा होगा तो वहां से कुछ मुसलमान लड़के नि, निकल आए और उन्होंने देखा अच्छा ये स्वामी ये स्वामी तो हमारी कुरान का खंडन करता है तो उन्होंने फिर वो कहते है पत्थर मारने शुरू कर दिए पत्थर मारने शुरू कर दिए तो जब वो मुसलमान दो पास आ गए तो उन्होंने दोनों मुसलमानों को बगल में दबा लिया उनको लेकर कूद गए गंगा में गंगाम लेके कूद गए तो उनका तो दो मिनट में ही दम घुटने लगा ऊपर नीचे होने लगे <laughs> तो स्वामी जी ने फिर दया करके उनको छोड़ दिया और फिर वो कई मुसलमान वहां पत्थर लिए खड़े रहे कि जब ये बाहर निकलेंगे स्वामी जी तो हम इसको मारेंगे तो वह वो स्वामी जी तो सांस रोकते रोकते रोकते रोकते पता नहीं कहाँ आगे जाकर के फिर वो बाहर निकले तो देर तक श्वास रोकना स्वामी जी के भी उसमें आता है और दुर्योधन का भी इस तरह से आता है कि वो कुछ तरह कुंभक जानता था कि तालाब की तल तल में जाके बैठ गया और अब हाँ वो किस पांडव ढूंढ रहे थे तो किसी ने बता दिया कि वो दुर्योधन तो इस तालाब में छिपा हुआ है फिर तो उसको ललकारा और उबहार आया तो देखो इसको हम झूठ तो सीधा सीधा नहीं कह सकते लेकिन इसको इस तरह की योग विद्या होती होगी जिससे हम अपरिचित हैं हम नहीं जानते ठीक है हम कह देते तो झूठ है तो झूठ तो है ठीक है हम ना तो करते हैं कुछ खाते पीते हैं और अपना पढ़ते हैं हम कहा प्राणायाम योग विद्या करते तो इसलिए हम केवल एक सेकंड में कह देते झूठ है तो उससे झूठ नहीं हो जाता हाँ आप ये कह सकते हैं ठीक है आप करके दिखाओ और मैंने कभी प्रतिज्ञा की थी मैं करके दिखाऊंगा <laughs> लेकिन जैसे एकदम इसको हम झूठ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण है और वर्तमान में भी अगर हम इस तरह के लोग ढूंढने तो हो सकते हैं मिल सकते हैं कोई मिल सकते हैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे पुष्कर में एक महात्मा के यहाँ गया मैं और वो ब्रह्मचारी जी थे ना ज्ञान जी तो शाम को यहाँ से लगभग पौने पांच बजे गया घूमने के लिए कि उनकी इच्छा थी तो मैं ठीक है मैं भी चलता हूँ तो वहाँ पुष्कर में वो देखा था पंचकुंड तो पंचकुंड के बारे में वहाँ का इतिहास बताता है की नकुल और अर्जुन दो, दो का ही वहा नाम लिखा हुआ था कि वो लोग अज्ञातवास में यहाँ रहते थे तीन कहीं और रहे होंगे आसपास लेकिन दो का वहा नाम लिखा हुआ था कि इस कुंड में वो मतलब नहाते थे और इसका उपयोग करते थे तो वहां लिखा हुआ है और फिर वहीं पास में एक महात्मा का आश्रम है जिस पहाड़ी पर चढ़ के वहां पर गुफा है बामदेव जी की जिसको हम इसमें पढ़ते रहते है सामवेद में इस मंत्र का वामदेव ऋषि वामदेव ऋषि वामदेव ऋषि तो वो उनकी गुफा है तो वहां हम अंदर गए तो छोटा सा दरवाजा उन्होंने बना दिया था अंदर जाने के लिए तो उसमें हम लेट करके गए अंदर और वहां अंदर जाकर के हम थोड़े बैठे ना थोड़ा अंदर से थोड़ा ऊपर था पहाड़ कटा हुआ था पहाड़ को काट करके वो गुफा बनाई गई थी तो थोड़ी देर तो क्यूंकि वो पहाड़ी पर है तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी तो सांस भी फूल गई और गर्मी के दिन तो फिर थोड़ी देर तो गर्मी लगी उसके बाद तो इतनी ठंडक लगी कि क्या यहाँ जो कूलर की हवा काम करेगी बहुत बढ़िया लग रहा था तो वहां फिर नीचे एक ऊपर उप, महात्मा रहते थे, थे उस गुफा से भी ऊपर तो उनसे मिले कबीरपंथी थे यद्यपि वो लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात की और फिर नीचे एक महात्मा जी ने बुला लिया नमस्ते तो बोले जी हमारा आश्रम तो ऐसा है मैंने कहा कैसे वो यहाँ ऋषि में भी कभी कभी आते रहते हैं कि ना तो हम भजन करते हैं ना कोई व्याख्यान प्रवचन करते हैं पूजा पाठ भी नहीं करते हैं अब बताओ ऐसे आश्रम से क्या लाभ यहाँ यज्ञ साल यज्ञ है यहाँ यज्ञ बंद करवा दो संध्या बंद करवा दो व्याख्यान बंद करवा दीजिए फिर देखिए इस आश्रम की क्या हालत होगी तो उन्होंने सारा बंद कर रखा वो खाते पीते और अपना लोट लगाते हैं <laughs> तो अब ऐसे महात्मा केवल कपड़े पहनने से ना उन्हें कोई सिद्धि है ना उन्हें कोई साधना है ना उनका कोई ध्यान है भाई किसलिए कपड़े पहने बैठे हो कुछ तो करो कुछ करो या नियम का पालन करो कुछ प्रवचन दो आप लोगों का समाज का खा रहे हैं आप समाज से सहयोग ले रहे हैं तो बदले में आप दे क्या रहे हैं बदले में कुछ दीजिए आप मार्ग दिखाइए अगर आप आर्य समाज से प्रभावित है तो वेदों की व्याख्या करिए संस्कृत पढ़िए नहीं तो ये बाना उतार करके आजाव विश्वविद्यालय में आपको संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ाएंगे फिर बाद में पहन लेना बाद में अपना वेद व्याख्यान करते रहना तो ऐसे ऐसे महात्मा आप, अब अब बताइए तो ऐसे लोगों से समाज को क्या लाभ है चौवन लाख महात्मा इसी तरह के जो है भारत, भारत में बताते चौवन लाख और इनको सबको काम पर लगा दिया जाए अच्छी तरह जो विद्वान है धर्मात्मा है वो तो ठीक है साधना में जाए लेकिन जो भोजन भट्ट भोजन भट्ट है केवल भोजन के लिए साधु बन जाते हैं भाई ठीक है भोजन मिल जाएगा अच्छा घरों में तो ऐसा मिलता नहीं भोजन तो सोचते चलो अपना लंग, लंगर चलते रहते हैं बड़े बड़े पुष्कर में इनमें सब में खाते पीते रहते हैं कोई सेठ जो उनको कुछ पैसे उसे दे जाते हैं मैंने देखा कि वो एक लंबा चबूतरा बना हुआ था बहुत सारे साधु बैठे हुए थे उनमें कुछ नौजवान भी थे अधिकांश तो एक कोई नवयुवक आया अच्छा संपन्न परिवार का मालूम होता था वो तो उसने एक एक आइसक्रीम बर्फ वाली सबको खिलाई मगर ठीक आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम भी की और साधु तो उन्हें कल्याण कर दिया और सबने ले लिया वो खा रहे तो इस तरह के जो महात्मा है उन्हें मतलब परिश्रम करना चाहिए जिसलिए महात्मा बने हैं जिस लक्ष्य को लेकर के आप ईश्वर का भजन करें आप ध्यान करें आप कुछ पढ़े लिखें ताकि समाज को कुछ बता सके तो वो चीज वहां पर आकर के नहीं मिली तो अपना प्रसंग चल रहा था कि प्राणायाम के बारे में जो लोगों की भ्रांति है स्वामी जी कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने जिन चार प्राणायामों का उल्लेख किया है उन्हीं को आप करिए और उनको बिना गुरु के भी किया जा सकता है श्रद्धा पूर्वक उनको करिए तो सही स्वस्थ रहेगा और उन्हीं प्राणायामों की चर्चा महर्षि दयानंद जी सत्या प्रकाश में भी कर देते हैं ऋग्वेदा जी भास्का में भी करते हैं और जगह भी करते हैं बाकी आजकल जैसे बहुत सारे प्राणायाम निकाल लिए बहुत सारे जैसे इस नाक से निकालना उस नाक से अंदर लेना फिर दोनों नाकों से निकालना दोनों नाकों से अंदर लेना फिर इस तरह बहुत सारे प्राणाया सूर्य भेदी है उज्जाई प्राणायाम है भ्रामी प्राणायाम है तो इनको हम क्रिया तो कह सकते हैं शरीर को ये स्वस्थ रखने में कुछ सहायक होते होंगे लेकिन इतने सारे प्राणायाम आदमी किस तरह करेगा बहुत सारे प्राणायाम है बताइए आप कितने करेगा वो प्राणायाम करते करते उसका शरीर भी उसी तरह से हो जाएगा तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्राणायाम है अगर नाजिका और मुंह बांध करके प्राणों की रुकावट करने से कुंभक होता तो जो लोग फांसी पर चढ़ते हैं उन्हीं को कुंभक का ठीक साधक होना चाहिए क्योंकि जब फांसी पर चढ़ते हैं तो अब श्वास चलता रहेगा तो कष्ट होगा श्वास लेंगे तो कष्ट होगा तो फिर क्या करें हम कुंभक कुंभक मार ले और रोक ले अच्छा रोकने से कष्ट नहीं होगा जब फांसी का फंदा यहाँ घुसेगा ये ये घुसता ना अब एक मोटा सा वो रहता है अंटा कांच का वो यहाँ घुस जाता है पूरा और आंख आंखें जीप बाहर निकल आती है फांसी में ये होता है ना केटुआ बोलते हैं ये तो ये क्या होता है कि लगभग बारह चौदह वर्ष तक तो ये नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही बच्चा सोलह से ऊपर पहुंचता है थोड़ा-थोड़ा तो तभी ये थोड़ा थोड़ा निकलने लग जाता है तो फांसी लगती है तो क्या करते हैं कि वो यहाँ एक रेशम की डोरी से यहाँ उसका वो रहता है तो जैसे ही वो नीचे गिराते हैं तो ये जो है ना वो अंदर घुस जाता है अंदर घुसते ही, ही अंदर घुसते ही आखिर जीप आंखें बाहर निकल आती है और भी बाहर निकल आती है इसीलिए क्या है वो कालाक कपड़ा ढाक करके फांसी दिया कर ताकि चेहरा विभत्स ना बन जाए तो फांसी पर चाहे कुंभक करो या ना करो वो तो अंतकाल तो होना ही है तो कहते हैं कि अगर ये कुंभक कर करके ही प्राणायाम की सिद्धि कर रहे हैं कि कुंभक करने से हम इतने घंटे रोक लेंगे इतने घंटे रोक लेंगे तो फांसी पर चढ़ने वाले अगर कुंभक करते हैं तो वो हमसे ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि क्यों वो रोक सकते हैं तो यथार्थ रूप चलिए बाकी चर्चा कर के पर परो रेशम की रस्सी रहती विशेष रस्सी रहती है विशेष सामान्य विशेष होती है चलिए शांति पाठ ओ